प्रश्नोत्तर दीपमाला ज्ञानी की स्थिति जिज्ञासा देखा जाता है महापुरुष लोग किसी शिष्य को तो अधिक सेवा में लगाए रखते हैं और किसी को कहते हैं यह सब छोड़कर भजन करो ऐसा भेदभाव वे क्यों करते हैं समाधान महापुरुषों में कोई भेदभाव नहीं रहता वे तो कल्याण मूर्ति होते हैं हमेशा शिष्य का कल्याण ही सोचते हैं वे शिष्य की योग्यता को जानकर ही उसे आदेश देते हैं इसमें उनका कोई स्वार्थ नहीं होता वे जानते हैं कि शिष्य का कल्याण किसमें है हमने इसी आश्रम में देखा है कि हमारे महाराज जी कुर्सी पर बैठ जाते थे और हम लोग मिट्टी ढोते रहते थे महाराज जी देखते रहते थे कि कौन कौन नहीं आया है जब उन्हें पता चलता था कि अमुक साधक ध्यान कर रहा है तो वे उससे कहते ऐसे ध्यान करने से आँख मूंद कर बैठने से कुछ नहीं होता कुछ सेवा किया करो। करो। जो साधक अधिक अधिक कर्म करता था, उससे कभी कभी कहते कि ध्यान ध्यान करने के लिए थोड़ा अधिक समय निकाला कम कम से घंटे कम तो ध्यान भजन करना ही चाहिए। इसलिए महापुरुषों के दृष्टि को समझना कठिन है कि वे किस दृष्टि से क्या कहते हैं जिज्ञासा सहज समाधि को प्राप्त महापुरुष के व्यवहार में किसी प्रकार का परिवर्तन आता है क्या उसके व्यवहारिक जीवन में अतीत की स्मृति लुप्त हो जाती है अथवा यथावत बनी रहती है समाधान उसकी समाधि सहज है तो व्यवहार में परिवर्तन आ भी सकता है और नहीं भी अतीत की स्मृति के विषय में समझना चाहिए कि बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिनके यथावत बने रहने पर भी यदि आपका ध्यान उधर नहीं जाता है तो वे एक तरह से लुप्त ही हैं उस बात के चित्त में आने पर ही आपका ध्यान उधर जाता है एक स्थिति ऐसी होती है कि कहीं कुछ भी होता रहे आपका ध्यान उधर जाता ही नहीं क्योंकि चित्त अलग ही स्थान पर केंद्रित है तब चित्त में बातों के आने जाने से कोई अंतर ही नहीं पड़ता सहज समाधि में स्थित पुरुष के चित्त की ऐसी स्थिति हो जाती है कि ये सब व्यवहार अथवा अतीत की स्मृतियाँ उसके अंदर कुछ प्रभाव नहीं डालती उसे स्मृति आए अथवा न आए कोई अंतर नहीं पड़ता है